राम आज्ञा प्रश्न सप्तक विवाह विधि सुमंगल साज श्री जानकी जी के वर्ग का समय उत्तम है यह सकुन सब कार्यों को सिद्ध करने वाला है कीर्ति विजय तथा विवाह आदि कार्यों में सब प्रकार के मंगलमय संयोग उपस्थित होंगे राजत राज समाज महराम चाप। सुहावन लाभ जय पर सभा प्रताप राजाओं के समाज में शंकर जी के यह सकुन सुहावना है बड़ा लाभ होगा दूसरे की सभा में विजय तथा प्रताप की प्राप्ति होगी लाभ मोद मंगल अवधी रघुवीर विवाह सकल सिद्ध सब सिद्धायक समी सीता जी का को देने वाला है सभी कार्यों में उत्साह रहेगा कोशल पालक बाल सिय मेली जय महल महाल समन सगुन भल मंगल सब सबका श्री अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के कुमार श्री राम के गले में श्री जानकी जी ने जय माला डाल दी यह समय शुभ है सकुन उत्तम है सब कार्यों में आनंद और भलाई होगी हर सिबु बर सहि सुमन मंगल गान निशान जय जय रब कुल कमल रबि मंगल मोद निधान देवता प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं मंगल गीत गाए जा रहे हैं नगारे बज रहे हैं सूर्य रूपी कमल को प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य के समान आनंद और मंगल के निधान थे राम जी की जय हो जय हो प्रश्न पल उत्तम है जनक दशरथ सहित समाज आये तिरहुत सब सगुन शुभ भये सिद्ध सबका महाराज जनक जी ने अपने कुल पुरोहित सतानंद जी को अयोध्या भेजा महाराज दशरथ बरात के साथ जनकपुर आए उनके सभी कार्य सिद्ध हुए यह सकुन शुभ है। दशरथ परम उदित समय कुमुद तुलसी प्रमुदित लोग तुलसीदास कहते हैं कि इस शुभ समय श्री राम विवाह का संयोग आने से जनकपुर में महाराज दशरथ रूपी पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ है इसे जनकपुर रूपी सरोवर के कुम पुष्प के समान सब लोग नगरवासी प्रफुल्लित हो गए हैं यह प्रश्न का मिलन बतलाता है। मन समाज प्रमुदित परमानंद श्री राम के धनुष तोड़ने से चकवा पक्षी और कमल समूह के समान अभिमानी राजाओं का मन मलिन हो गया और महाराज जनक के प्रियजनों के समाज का चित्त चकोरों के समान अत्यंत आनंद से प्रसन्न हो गया यह पर विजय सूचित करता है नगर अशुभ पार हो भय मरण दुख सूचक बार ही बार उस समय रावण के नगर लंका में अशुभदायक बहुत अधिक अपसगुन हुए जो बार बार यह सूचित करते थे कि हानि भय की प्राप्ति मरण और दुख होगा यह सकुन अनिष्ट सूचित करता है मधुमाधो दशरथ जनकूल फलत सुकाज महाराज दशरथ और महाराज जनक चैत्र वैशाख के समान है उनका मिलन ऋतुराज बसंत है इस समय के सकुन उत्तम वृक्ष से नवीन कोपल फूटने के समान है जो शुभ कार्य रूपी पुष्प और फल देते हैं शुभ कार्य संबंधी प्रश्न का फल सुखदायक पराग सुप्रेम रस रसमन सुभग संवाद कुमित काज रसाल सगुण सुको किलनाद उनकी महाराज दशरथ और जनक जी की परस्पर की विनम्रता पुष्प पराग है परस्पर का उत्तम प्रेम रस मधु है और उनका परस्पर संभाषण पुष्प है इस समय का कार्य श्री सीता राम का विवाही आम के वृक्ष में पुष्प मोर लगना है जिसमें शकुन कोकिल की कोक के समान होते हैं प्रश्न फल उत्तम है उदित भानु कुल भान लख लोह के उलूक नरेश गए गवाई गरुड़पति धनु मिश महेश सूर्य कुल के सूर्य श्री राम को उदित देखकर उल्लुओं के समान अभिमानी राजा लोग अपना गर्व और सम्मान खोकर छिप गए शंकर जी ने ही अपने धनुष के चारु दशरथ कुरखित पुरलो हो गोसले समिते सको समोसरा हन जो हो गहराज दशरथ के चारों सुंदर कुमारों को देख जनकपुर के लोग आनंदित हो रहे हैं महाराज दशरथ तथा महाराज जनक का समय सौभाग्य प्रशंसा करने योग्य है प्रश्न का फल उत्तम है एक विवाह रूप तुलसी सहित समाज सुख सुखित सिंधु भूप तुलसीदास जी कहते हैं पुण्य के समुद्र स्वरूप दोनों नरेश दशरथ जी और जनक जी एक ही मंडप के नीचे सुमंगल के मूर्तिमान रूप सभी चारों पुत्रों का विवाह करके समाज के साथ सुखी हो रहे हैं विवाह आदि मंगल कार्य संबंधी प्रश्न का फल उत्तम है सब तक दाज भयो अनेक बेधे इसे सुख संपत्ति संतोषमय सगुन सुम घाल अनेक प्रकार से जनक जी द्वारा दहेज दिया गया जिसे सुनकर दिगपाल भी सिहाते ईर्षा करने लगते हैं यह शकुन सुख संपत्ति तथा संतोषदायी एवं श्रेष्ठ मंगल परंपरा का सूचक है बर न सब परस पर चार जोड़ी निरखी दाधु पूर्ण होने से सफी वर एवं दुल्हने परस्पर प्रसन्न हो रहे हैं इन सुंदर चारों जोड़ियों को देखकर दोनों अयोध्या और जनकपुर के समाज अत्यंत सुखी हैं फल उत्तम है। चारों कुमार गवने दशरथ दशरथ मंज मंगल सगुना महाराज कुमारों का विवाह करके अपने नगर अयोध्या को लौट गए। गुरु वशिष्ठ देवताओं तथा शंकर जी की कृपा से मंगल में शकुन हुए मंगल कार्य संबंधी प्रश्न का फल उत्तम है पंथ परसुधर समय सोच सब राज समाज निषाद बढ़ भय बस मार्ग में राम जी के आ जाने के समय सभी को चिंता हो गयी राजसभा में बड़ी उदासी छा गई भय के कारण उत्साह नष्ट हो गया प्रश्न का फल अशुभ है रोज कल सलोचन भ्रगुटे पान परस धन बान काल काल कराल सब समाज समाज बिलखान क्रोध से लाल नेत्र एवं टेढ़ी तथा हाथ में और धनुष लिए मुनि को साक्षात के समान देखकर पूरा समाज दुखी हो गया निकृष्ट है प्रभु सौ पिसा रंग मुन सुहा जय मंगल सूचक सगुन राम राम संभार प्रभु श्री राम को अपना ंग धनुष देकर मुनि परशुराम जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया थे राम और जी की और की वार्ता का विजय मंगल मंगल करने वाला है अवध आनंद तुलसी कबान तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या में आनंद की बधाई बज रही है मंगल गीत गाए जा रहे हैं डंकों पर चोट पड़ रही है नगर में तोरण बंधे हैं कलश सजे हैं चवर पताका सहित मंडप सजाए गए हैं प्रश्न फल सुबह है सब तक साथ। साज आरती मात चली हुलाशु अयोध्या का निवास आनंद मग्न हो गया मंगल आरती सजा कर माताएं वर दुल्हन का परिछन करने चली हृदय में आनंद की बाढ़ आ रही है प्रश्न शुभ है। आरती अनुराग अनुरूप सराग भाग सखिया प्रेम से बार बार उमंग में आकर आरती करके न्यौछावर करती है और वर तथा दुल्हिनों को परस्पर देखकर अपने भाग्य की प्रशंसा करती हैं प्रश्न फल उत्तम है मुदित नगर नर नगुण सुमंगलूल जय धुनि मुनि अयोध्या नगरवासी सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न है मुनिगण जय ध्वनि कर रहे हैं और देवता नगारे बजाकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं यह शकुन सुमंगल का मूल मंगलधाई है आये कौशल पाल पुरा कुशल समाज समेत समु सुनत सुखद सकल सिद्ध सुभ देत श्री कौशलनाथ महाराज दशरथ बरात के साथ पूर्वक नगर में आ गए यह अवसर सुनने से तथा स्मरण करने से सुख देने वाला है और सभी सुख सिद्धियाँ देता है रूपशील चार्य रूपशील वंश गुण सम विवाह भयचार्य मुदिताउरानी सकल सानुकूल त्रिपिर रूपशील अवस्था वंश और गुण में चारों विवाह समान हुए जिससे महाराज दशरथ तथा सब रानियां प्रसन्न है कि भगवान शंकर हमारे अनुकूल है, फल शुभ है। हर देखे सराहत संपति समय समाज आज महाराज दशरथ के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर जी अत्यंत अनुकूल है उनकी संपत्ति तथा सौभाग्य मय समाज को देख सिद्ध तथा देवता तक उनकी प्रशंसा करते हैं प्रश्न पर शुभ है शगुन प्रथम उन चाष शुभ तुलसी अति अभिराम सब प्रसन्न सुर भूमि सुर गोगन गंगा राम तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रथम सर्ग का उन यह उनचास दोहा शुभ चकुन का सूचक अत्यंत सुंदर है देवता ब्राह्मण गाये गंगा जी तथा श्री राम सभी प्रसन्न है